महाभारत कर्ण पर्व एकोनपंचाशतमोध्याय कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम कर्ण की मूर्छा कर्ण द्वारा युधिष्ठिर की पराजय और तिरस्कार तथा पांडवों के हजारों योद्धाओं का वध और रक्त नदी का वर्णन तथा पांडव महारथियों द्वारा कौरव सेना का विध्वंस और उसका पलायन संजय उवाच रथहस्त्रपत्ति परिवार संजय कहते राजन सहस्रो रथ हाथी घोड़े और पैदलों से घिरे हुए कर्ण ने उस सेना को विधि करके युधिष्ठिर पर धावा किया नाना युध सहस्राणी प्रेरितानी धर्म करण ने शत्रु के चलाए हुए नाना प्रकार के हजारों को काट कर उन सबको सैकड़ों उग्र बाणों द्वारा बिना किसी घबराहट के बिन्द डाला नाम बाहून चम तूतज तेहता वसुधाम पेतुर्भना चाने विदुद्रभु सोतपुत्र ने पांडव सैनिकों के मस्तकों भुजाओं और जांघों को काट डाला वे मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दूसरे बहुत से योद्धा घायल होकर भाग गए अभ्य द्रवि संत संता कर्ण तब सातिकी से प्रेरित होकर द्रविण और निषाद देशों के पैदल सैनिक कर्ण को युद्ध में मार डालने की इच्छा थे पुनः उस पर टूट पड़े, ते से रस्त्राणां। पेतो पड़ेहता कर्ण परंतु कर्ण के मानों से घायल होकर बाहु मस्तक और कवच आदि से रहित हो वे कटे हुए साल वन के समान एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े एवं योधसताजौ सहस्र्यजिता च अतः हताने महिम दे इस प्रकार युद्ध स्थल में मारे गए सैकड़ो हजार और दस हजार योद्धा शरीर से तो इस पृथ्वी पर गिर पड़े किंतु अपने यश से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण कर दिया अथब करतनम करणम रणे क्रुद्ध मि वहां तकम धूपांडू पंचाला मंत्र औधी में कुपित हुए यमराज के समान कर्ण को पांडवों और पांचालों ने अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार रोक दिया, जैसे चिकित्सक मंत्रों और पांचाल अस, से रोगी को की रोकथाम कर लेते हैं सता प्रमिद मंत्र औषधि क्रियाते तो व्याधिर भरो परंतु मंत्र और औषधियों की क्रिया से असाध्य भयानक रोग की भांति उन पुनः पर ही आक्रमण किया। सराज पांड पांचाल असाध्यु मृत्यु ब्रह्मविधो यथा राजा की रक्षा चाहने वाले पांडवों पांचालों और कहको ने पुनः कर्ण को रोक दिया जैसे मृत्यु ब्रह्मवेदताओं को नहीं लांग सकती उसी प्रकार कर्ण उन सबको लाँग कर आगे न बढ़ सका तथोजुधिष्ठ न कर्णम अजुरस्थम निवारितम पर विघ्नम क्रोध संदोचन उस समय युधिष्ठिर ने क्रोध से लाल आंखें करके शत्रुवीरों का संहार करने वाले कर्ण से जो पास रोक दिया गया था इस प्रकार कहा कर्ण कर्ण सुतपुत्र तथा नित्राष्ट्रे चित कर्ण कर्ण मिथ्यादर्शी सुतपुत्र मेरी बास्ुनु तुम संग्राम में वेघशाली वीर अर्जुन के साथ सदा डाह रखते हो हो और दुर्योधन के मत में रहकर हमें बाधा पहुंचाते पाण्डु दर्शय स्वाद्य पौर संते महा हभी परंतु आज तुम्हारे पास जितना बल हो जो पराक्रम हो तथा पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो विद्वेश हो वह सब महान पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दिखाओ आज महासमर में मैं तुम्हारा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा एम मुक्त महाराजा कर्णं पांडु सतस्तरा सुवर्ण पुख दस बे व्याम महाराज ऐसा पांडपुत्र नेत वत्स धन थे स्वाथ प्रय भारत भारत तब शत्रु का दमन करने वाले पुत्र ने हसते हुए से मक दस बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया सो मानि नरेश सूतपुत्र के द्वारा अवज्ञापूर्वक घायल किए जाने पर फिर राजा युधिष्ठिर घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे ज्वाला माला परिप्त राजो देहो प्रदेश्यत युगा दग्धु काम से संवर्ताने मालाओं से घिरा हुआ युधिष्ठिर का शरीर प्रलय काल में जगत को दग्ध करने की इच्छा वाले द्वितीय संवर्तक अग्नि के समान दिखाई देता था सुमहचापम तथोविस्पार्यूमहतम समाधत्तम बाढ़ गिर तदनंतर उन्होंने अपने स्वर्णभूषित विशाल धनुष को फैलाकर उस पर पर्वतों को भी विदर्ण कर देने वाले तीखे बाण का किया तत्पूर्ण राजा सुतपुत्र जिघांसया तत्पश्चात राजा युधिष्टि ने सूतपुत्र को माल डालने की इच्छा से तुरंत ही धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वह यमदंड के समान बाण उसके ऊपर छोड़ दिया स तु वेगवता मुक्तो बाहसा कर्णम सब्य पार्शे महारथम वेगवान युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ भद्र और बिजली के समान शब्द करने वाला वह बाण सहसा महारथी कर्ण की बाई पसली में घुस गया सतु तेन प्रहारे पीड़ता प्रमोह स्रस्त गात्रो महाबाभुरु उस पीड़ित हो गया उसका सारा शरीर हो महाबाहु कर्ण ऐसी मुखो पतत राजा न जग दे करण प्रे छया वह शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हो राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के हित की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया तुम कर्ण तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी विशाल सेना में हाहाकार मच गया और अधिकांश सैनिकों के मुख का रंग विशाल से फीका पड़ गया सिंगना संयज्ञ किल फेल, किला खेल, पांडवा नाम महाराज दृष्टाराक्रम राजा का वह पराक्रम देखकर पांडव सैनिकों में सिंहनाद आनंद कलराव और किलकिल शब्द होने लगा प्रतिलभ्य तुराधेय संज्ञा ना चिराधि दध्रे राज विनाशा मन क्रूर पराक्रम तब पुत्र ने क्रूर ही देर में होश में आकर राजा युधित्र को मार डालने का विचार किया। पांडव निशित उस अमे आत्मबल से संपन्न वीर ने विजय नामक अपने विशाल सुवर्ण जटित धनुष को खींचकर कर पुत्र युधिटर को पहने बाणों से ढक दिया तत छुराभ्याल्यौ चक्रक्ष महात्म झाण चंद्रदंडारम च संझुक तत्पात दौ छुरों से महात्मा युधिटिर्के चक्रक्षक दौ पांचावीर चंद्रदेव और दंडधार को युद्धत्ल में मा डाला कामराज से प्रवीरो परिपार्शत रथाभ्या चकाशे ते चंद्र से धर्मराज के रथ के समीप पार्श्व भाग में भी प्रमुख पांचाल वीर चंद्रमा के पास रहने वाले दो पुनर्वसु नामक नामकों के समान प्रकाशित हो रहे थे युधिष्ठिर पुनः कर्णम सुसैनम सत्यसेनम चिभ त्रिभे युधिष्ठिर ने पुनः तीस बाणों से कर्ण को बिंद डाला तथा सुसैन और सत्यसेन को भी तीन तीन बाणों से घायल कर दिया सल्यम त्रिस्थ्या त्रिस्थ्या उन्होंने शल्य को नब्बे और सूतपुत्र कर्ण को तिहत्तर बाण बारी साथ ही उनके रक्षकों को सीधे जाने वाले तीन तीन बाणों से बेंध दिया ततः प्रहसमु राजन तब अधर्ण ने अपने धनुष को हिलाते हुए एक भल्ल द्वारा राजा युजेश् के धनुष को काट दिया और उन्हें भी साठ बाणों से घायल करके सिंह के समान घर्जना की ततः प्रवेदा पांडूनाम अभ्यधावन नमर्षिता कर्णं अच्छा में भरे हुए प्रमुख पांडव वीर के रक्षा के लिए दौड़े आए और कर्ण को अपने से पीड़ित करने लगे साडच पाण्डे धृष्टुम्न श्रिखंडे च्रौपदे प्रभद्रका यमौ भीमसेनस्य शिशुपाल चात्मज से कारुषा मत् द्रौपदी के पांचो पुत्र नकुल सहदेव भीमसेन और शिषपाल पुत्र एवं करुष मत् कई काशी और कोसल नरेशों के कौशल देशों के युद्धा ये सभी वीर सैनिक तुरंत ही वशषेण कर्ण को घायल करने लगे जन्मे जयस पांचा कर्णम विव्याध सायक वाराह कर्ण नाराचनाली वत्सदिपाठुर प्रैंच मुखैर नाप्रहरणश्चोग्रै रथस्तः सी सर्वतेभ्य द्रवत्कर्णम वारी वार्य जुघासया पांचाल वीर जनभिजय ने रथ हाथी और घुड़सवारों की सेना साथ लेकर सब ओर से कर्ण पर धावा किया और उसे मार डालने की इच्छा से घेरकर नालिक बाण, बाण विपाठ चटका मुख तथा नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाना आरंभ किया स पांडवा नाम प्रभरे सर्वतः उदीर ब्राह्म पू पांडव पक्ष के प्रमुख विरोध द्वारा सब ओर से आक्रांत होने पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट करके बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया ततः पुनर्मे आत्मा चेदीना प्रवधान दृश न्यार श्रेष्ठ कर्ण उत्तन तदा भरस्रेष्ठ तदनंतर अप्रमेय आत्मबल से संपन्न कर्ण ने देश के चेत प्रधान भीरों को पुनः डाला। दीप्त सर्वाशु सल मान्य नरेश कर्ण के गिरते हुए सहस्रो बाण संपूर्ण दिशाओं में टिड्डी दलों के समान दिखाई देते थे कर्णनाकिताखा सुतनाव का समत उसके नाम से अंकित सुवर्णमय पंख वाले तेज बाण मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को विदिर्ण करके सब ओर से पृथ्वी पर गिरने लगे करण केवरथा चेदी नाम चर्वे शाम सतसो नि सम्रांगण में अकेले करण चेदी देश के प्रधान रथियों का तथा तो संपूर्ण संजयों के सैकड़ों योद्धाओं का भी संहार कर डाला करणस्य परेशान आत्मनो पिभा कर्ण के बाणों से सारी दिशाएं ढक जाने के कारण वहां महान अंधकार छा गया उस समय शत्रु पक्ष के तथा अपने पक्ष के भी कोई वस्तु पहचानी नहीं जाती थी च भयंकरे बहुन् लिए भयदायक उस घोर अंधकार में महाबाहपूतों को दग्ध करता हुआ विचरने लगा ततः थर महाज्वाली ओष्मा कर्ण पावक निर्दहन पांडवीर वीर कर्ण अग्नि के समान हो रहा था बाण ही उसके ऊंचे तक उड़ती हुई ज्वालाओं के समान थे पराक्रम ही उसका ताप था और वह पांडव रूपी वन को दग्ध करता हुआ रणभूमि तथस्ते महाराज पांडवा नाम महारथा संजया नाम स्वासम समवार महाराज तब संपूर्ण संजयों और पांडवों के सैकड़ों हजारों महारथियों ने महाधनुर कर्ण पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया स संधाय महास्त्रि महे स्वासा महा मना रहेद कार मुकम्म महाधनुधर कर्ण ने हसकर महान अस्त्रों का संधान किया और अपने बाणों से महाराज युधिष्ठिर का धनुष काट दिया तत्पश्चात तत पलक मारते मारते झुकी हुई गांठ वाले नब्बे बाणों का संधान करके कर्ण उन पैने बाणों द्वारा रणभूमि में राजा युधिष्ठिर के कवच को छिन्न भिन्न कर डाला तदरमा हेम वि रत्न चित्रपतत सब्रम सब तो श्रेष्ठम वातहतम यथा उनका वह सुवर्ण भूतित रत्नझटित गिरते समय ऐसी शोभा पा रहा था मानो सूर्य से सता हुआ बिजली सहित बादल वायु का आघात पाकर नीचे गिर रहा हो भ्रष्टं तदंगातर समुक्षितः जैसे रात्रि में बिना बादल का आकाश नक्षत्र मंडल से विचित्र शोभा धारण करता है उसी प्रकार नरेन्द्र युधि के शरीर से गिरा हुआ वह कवच विभिन्न रत्नों से अलंकृत होने के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था बाणों से कवच कट जाने पर कुत्र रक्त से भींग गए बभासे सर्वांग श्रेष्ठ उद्यन देव दिवाकर सिंहनादम अकुर्वत उस समय युद्ध स्तन में पुरुष श्रेष्ठ उगते हुए सूर्य के समान लाल दिखाई देते थे उनके सारे अंगों में बाढ़ धसे हुए थे और कवच छिन्न भिन्न हो गया था तो भी वे धर्म का लेकर वहां सिंह के समान क्षत्रियम शक्तिम चिक्षे पाधर प्रति ताम जलंका से सरे चिक्षे दस तभी सागवन में स्वा सत्य सा उन्होंने अधीर पुत्र कर्ण पर संपूर्णतः की बनी हुई शक्ति चलाई परंतु उसने सात द्वारा उस प्रज्वलित शक्ति शक्ति को आकाश में ही काट डाला, कर्ण के से कटी हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी, ततो बाहु ही का दोनों भुजाओं लड़ाट और छाती में चार चारों का प्रहार करके सानंद सिंहनाथ रुधरा सिंह पांडव चाच चिक्षेद रथम चिल कर्ण के शरीर से रक्त बहने लगा फिर तो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुपकारते हुए कर्ण ने एक भल से युद्ध हिटिर के ध्वजा काट डाली और तीन बाणों से उन पांडु पुत्र को भी घायल कर दिया उनके दोनों दिए और रथ के भी तिल तिल करके पांडवा नाम महारथा वृशु सरो वर्षा हरी राधे भारत इसी बीच में सूरवीर पांडव महारथी राधा पुत्र कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे सातिकी पंच विंस नौ अवरस राधे राधा और शिखंडी ने नौ बाणों की वर्षा की सैने यम तो तत क्रुद्ध करण पंचभिराज विव्या राजन तिभी तब क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सम्रांगण में साप्तिकी को पहले लोहे के बने हुए बाण बाणों से घायल करके फिर दूसरे हुए पांच बाणों से घायल करके फिर दूसरे तीन बाणों द्वारा उन्हें बिंद डाला दक्षिणम तो यंतारम दक्षिण इसके बाद कर्ण ने सातिकी की दाहिनी भुजा को तीन बाई भुजा को सोलह और सारथी को सात बाणों से छत विक्षत कर दिया अथाश्य चतरो वाहा चतुर्भिशूत पुत्रो ने अचप्रम यमस प्रति तदनंतर चार पैने बाणों से सूतपुत्र ने ताकि के चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमलोक पहुंचा दिया अपने नाथनुता महारथ सारथे सती फिर दूसरे भल से महारथी करण्य उनका धनुष काट कर उनके सारथी के सिर से मस्तक को शरीर से अलग कर दिया तुरते जिसके घोड़े और मारे गए थे उसी रथ पर खड़े हुए ने कर्ण के ऊपर वह दूर से विभूषित शक्ति चलाई तामा पतंतिम सहसा शिक्षे दर्ण हो गई धन विराम श्रेष्ठ सर्वान महारथान आत्मा भारत धनुर्धरों में अपने ऊपर आती हुई शक्ति के दो टुकड़े कर डाले और उन सब महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया फिर अमे आत्मबल से संपन्न कर्ण ने अपने शिक्षा और बल के प्रभाव से तीखे बाणों द्वारा उन सभी पांडव महारथियों की गति अवरुद्ध कर दी। धर्म, धर्म पुत्र जैसे सिंह छोटे मृगों को पीड़ा देता है उसी प्रकार राधा पुत्र कर्ण उन महारथियों को बाणों से पीड़ित करके जो एक हुई वाले तीखे बाणों से चोट पहुंचाते हुए वहां धर्मराज धर्मपुत्र प्राजाद्राजा पर किया। प्राजाद उस समय दातों के समान थपेद रंग और काली पूछ वाले जो घोड़े युधिष्ठिर की सवारी में थे उन्हीं से जुते हुए दूसरे रथ पर बैठकर कर राजा युधि रणभूमि से विमुख हो शिविर की ओर चल दिये। एवं पार्थो सातम दिएम युधिठिर का पृष्ठ रक्षक पहले ही मार दिया गया था उनका मन बहुत दुखी था इसलिए वे कर्ण के सामने ठहर न सके और युद्धस्थल से हट गए अभिद्रुतुराधेय पांडुपुत्र जुधिष्टि वज्र छकुशम ध्वजुर्मा भुजा लक्ष्मणपंडेन पाण्डुना पाण्डुनंदन पवित्री कर्तम्हत्मा स्कृश्य पाण्डि प्रहरींस बलात्म वाक्यं चोस्मर उम राधापुत्र कर्ण पांडु नंदन जुधी का पीछा करके भद्र छत्र अंकुश मत्स्य ध्वज और कमल आदि शुभ लक्षणों से संपन्न गोरे हाथ से उनका कंधा छूकर मानो उसने अपने आप को पवित्र करने के लिए उन्हें बलपूर्वक पकड़ने की इच्छा करने लगा उसी समय उसे कुंती देवी को दिए हुए अपने वचन का स्मरण हो आया तम शल प्रा महक गृही था पार्थिवोत्तम गृहित मात्रो हवा ओवाकर में राजा सल ने कहा कर्ण इस निपश्रेष्ठ युद्धी को हाथ न लगाना अन्यथा वे पकड़ते ही तुम्हारा वध करके अपने क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म कर दे आभ्रभित प्रहसन राजन राज कथम नाम कुल जान् महा हे न भवान छत्र धर्मे सुकुतलोहित में मति राज तब कर्ण जोर जोर से हंस पड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर की निंदा सा करता हुआ बोला युधिष्ठिर जो क्षत्रियल में उत्पन्न हो क्षत्रियधर्म में तत्पर रहता हो वह महासमर में प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत हो युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो ब्राह्म बले भवान युक्त स्वाध्याय यज्ञ कर्मणि मासमय युद्धस् कौंत मासम वीरान समास कुकुमार तुम ब्राह्मल स्वाध्याय एवं यज्ञ कर्म में ही कुशल हो अतः न तो युद्ध किया करो और न वीरों के सामने ही जाओ माँ चैतान अप्रियम मा ब्रोषि माँ महारणम वक्तव्या महारिशान्य तो न वक्तव्या मान्य नहेश न इन वीरों से कभी अप्रिवचन बोलो और न महान युद्ध से पैर ही रखो में ही पैर रखो यदि अप्रिवचन बोलना ही हो तो दूसरों से बोलना मेरे जैसे वीरों से नहीं माद शान अहम युद्धे एतदन लक्ष्यसे स्वगृह गच्छ यत्र कौनते ये स्वर्जुनो नवाम समरे राजन अन्या कथन युद्ध में मेरे जैसे लोगों के अप्रिय वचन बोलने पर तुम्हें यही तथा तो दूसरा कुफल भी भोगना पड़ता अतः कुंति नंदन अपने घर चले जाओ अथवा जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हो वहीं पधारो राजन कर्ण सम्रांगण में किसी तरह भी तुम्हारा वध नहीं करेगा एवं पार्थम विस महाबल नद्रहि महाबली कर्ण ने युधिष्ठिर को ऐसा कहकर फिर उन्हें छोड़ दिया और जैसे भद्र सारी इंद्र असुर सेना का संहार करते हैं उसी प्रकार पांडव सेना का विनाश आरंभ कर दिया तथोपायाद राजर अथापया तम राज्युत चेत पाण्डव पांचाला सात्के सा महारथ द्रौपदे तथा सूरा महाद्री पुत्रोच पांडव राजन तब राजा युधिष्ठिर लजाते हुए से तुरंत रणभूमि से भाग गए राजाओं रण क्षेत्र से हटा हुआ जानकर चेद पांडव और पांचाल वीर महारथी के द्रौपदी के सूरवीर पुत्र तथा पांडुनंदन महाद्री कुमार नकुल सहदेव भी धर्म मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले युधिष्ठ के पीछे पीछे चल दिए तथो युधिष्टिर कम धृष्ट कर्ण पराम तदनंतर युधि की सेना को युद्ध से विमुख ही देख हर्ष में भरे हुए वीर कर्ण ने कौरव सैनिकों को साथ लेकर कुछ दूर तक उसका पीछा किया भेरी भैरिशंख मृदंगाण कारण चवन बभुअाराष्ट्रधर उमें भेरी शंख मृदंग और धनुषों की ध्वनि सब और फैल रही थी तथा दुर्योधन के सैनिक सिंह के समान धार रहे थे युद्ध कौरभ्य रु सत्वर महाराज दृष्टव कर्णविक्रम शी महाराज युधिष्ठिर के घोड़े थक गए थे अतः उन्होंने तुरंत ही के के रथ पर आरूढ़ हो को देखा। काल्य धर्मराजो युधिष्ठिर धान भ्रवीत क्रुद्धो निघ्न तैता अपनी सेना को खदेड़ जाती हुई देख धर्मराज ने कुपित हो अपने पक्ष के योद्धाओं से कहा अरे क्यों चुप बैठे हो इन सत्रों को मार डालो महा भीमसेन मुखा सर्वे पुत्रा से राजा की आवाज सुन पाते ही भीमसेन आदि समस्त पांडव महारथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े अभव तुम्ल शब्दोंधा त्र भारत रतःह स्वपत्ना शस्त्रण तत ततः भारत फिर तो वहाँ इधर उधर सब और रथी हाथी सवार घुड़स्वार और पैदल योद्धाओं एवं अस्त्र शस्त्रों का भयंकर शब्द गूंजने लगा उत्तिष्ठत प्रहर उठो मारो आगे बढ़ो टूट पड़ो इत्यादि शब्द वाक्य बोलते हुए सब योद्धा उस महासमर में एक दूसरे को मारने लगे अभ्रमछाए तरवृष्टे विरम्बर समावृत नरभरये रतम् उस समय वहाँ अस्त्रों से आवृत हो परस्पर आघात करने वाले नरश्रेष्ठ वीरों के चलाए हुए बाणों की वृक्ष से आकाश में मेघों की छाया सी छा गई विपताक ध्वजा युधारणे व्यंगांगा वयवा पेतु क्षित क्षित्वरा किने ही घायल नरेश पता का ध्वज छत्र अश्वसारथी आयुध शरीर तथा उसके अवयमों को अवयमों से रहित हो रणभूमि में गिर पड़े प्रवणादी वैला नाम शिखराणि दिपोत्तम सार्वर्णता पेतु वज्रविन्ना द्रव जैसे पर्वतों के शिखर टूटकर निम्न देश से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ते हैं तथा तो जैसे वज्र से विदर्ण हुए विजृ किए हुए पर्वत धराशायी हो जाते हैं उसी प्रकार वहां मारे गए हाथी अपने सवारों से पृथ्वी पर गिर पड़े छिन्न भिन्न विपर्यस्तयी ब्रह्मलंकारभूषण सारोहा तुर्घा पे तुरहतरा शस्त्र टूटे फूटे और अस्त व्यस्त हुए कवच अलंकार एवं आभूषणों सहित शहस्त्रों घोड़े अपने बहादुर सवारों के मारे जाने पर उनके साथ ही गिर पड़े गिर पड़ते थे विप्रविधा युधांगा दुग्धा पति संघा सहस उस संघर्ष में वृक्ष वीरों हाथियों घोड़ों तथा रथों द्वारा मारे गए सहस्रों पैदल योद्धाओं के समुदाय रणभूमि में सो रहे थे उनके अस्त्र शस्त्र और शरीर के अवयव क्षत विक्षत होकर बिखर गए विशालायतन ताम्राक्ष पद्म हिंदु सदसानन शिरोर्युद्ध सौंडाणत समृतामयी यथा भुवि तथा व्यवेश्वर शुश्रुर्जना विमयरपर संगयी गीतवादितनेश्वरि युद्ध कुशल वीरों के विशाल विस्तृत एवं लाल लाल आंखें और कमल तथा चंद्रमा के समान मुख वाले मस्तकों से सारी भी सब ओर से युद्ध गई थी भूतल पर जैसा कोलाहल हो रहा था वैसा ही आकाश में भी लोगों को सुनाई देता था वहां विमानों पर बैठे हुए झुंड की झुंड अफसराए गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि फैला रही थी हतान अभिमुखान वीरान वीर ए सत सत आरो प्यारो प्रगचंती विमान वीरों के द्वारा सम्मुख लड़कर मारे गए लाखों वीरों ने को अपसराए विमानों पर बिठा बिठा स्वर्ग लोक में ले जाती थी तदृष्टवा महदाश्चर्य प्रत्यक्ष स्वर्ग लिप्सया प्रहिष्टमसूरा क्षिप्रम जग्नु परस्परम यह महान आचर की बात प्रत्यक्ष देखकर हर्ष और उत्साह में भरे हुए सूर्यीर स्वर्ग के लिप्सा से एक दूसरे को शीघ्रतापूर्वक मारने लगे रथिनो रथ भी साधम चित्रधू रा हे पत्य युद्ध स्थल में रथियों के साथ रथी पैदलों के साथ पैदल हाथियों के साथ हाथी और घोड़ों के साथ घोड़े विचित्र युद्ध करते थे एवं प्रवित्ते संग्राम में गजबाजी सैन्य न्यापते जगतों परे पर इस प्रकार हाथी घोड़ों और मृत्यो का श्रहार करने वाले उस संग्राम के आरंभ होने पर सैनिकों द्वारा उड़ाई हुई धूल से वहाँ का सारा प्रदेश आच्छादित हो जाने पर अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा अपने ही पक्ष वालों का संहार करने लगे कवचा कची युद्ध दंता दंते नखा नखी युद्धम योद्धम चाहते हा मना थोनो दलों के सैनिक एक दूसरे के केस पकड़कर खींचते दांतों से काटते नकों से बखोटते मुक्को से मारते और परस्पर युद्ध करने लगते थे इस प्रकार वह युद्ध सैनिकों के शरीर प्राण और पापों का विनाश करने वाला ही हो रहा था तथा वर तत्संग्रामे गजबाजी रक्ष स्व नाग देहेभ्य प्रसितान् लोहिताप गजा स्व नर देहा साहून हाथी घोड़े और मनुष्यों का विनाश करने वाला बस संग्राम उसी रूप में चलने लगा मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के शरीरों से खून की नदी बह चली जो अपने भीतर पड़े हुए हाथी घोड़े और मनुष्यों की बहुसंख्यक लाशों को बाहे जा रही थी नरा स्वग स्तंबाधे महा मांस मनुष्य घोड़े और हाथियों से भरे हुए युद्ध स्थल में मनुष्य अश्व हाथी और सवारों के रक्त ही उस नदी के जल थे उनका मांस और गाढ़ा खून उस नदी के की कीचड़ के समान जान पड़ता था मनुष्य घोड़े और हाथियों के शरीरों को बहाती हुई वह महाभयंकर नदी भीरु मनुष्यों को भयभीत कर रही थी तस्पारम अपारम ची विजय सिंह गाधे न चापल मत निम्झो मध्य चापर विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने ही भीर जहाँ थोड़ा रक्त में जल था वहाँ तैर कर और जहाँ अथाह था वहां गोते लगा लगा कर उसके दूसरे पैर पहुंच जाते थे तेतुलोहित दिग्धांगाम रक्त बर्मायुधां पपोचा श्याम ममलुष भरत उन सबके शरीर रक्त से रंग थे कवच आयुध और वस्त्र भी रक्त रंजित हो गए थे भरतश्रेष्ठ कितने ही योद्धा उनमें नहा लेते कितनों के मुंह से रक्त की घूट चली जाती और कितने ही ग्लानि से भर जाते थे रथानस्वान नरान नागान रथानशस्वान्न आयुधाभरण वसाण्यत ब्रमाणे व्यमतान भूमि कम ध्यामच प्राज पश्यामलोहिता मारे गए तथा मारे जाते हुए हाथी घोड़े रथ मनुष्य अस्त्र शस्त्र आभूषण वस्त्र कवच पृथ्वी आकाश लोग और संपूर्ण दिशाएं ये सब हमें प्रायः लाल ही लाल दिखाई देते थे लोहित स्पर्शे न चरस रूपेण चातिरक्त न शब्द न ची सर्पथाम विषाद सुमहाना प्रायः प्राय सैंड भारत भारत सबोर फैले और बढ़ी हुई उक्त रक्त राशि की गंध से स्पर्श से रस से रूप से और शब्द से भी प्राय सेना के मन में बड़ा विशाद हो रहा था सात की, की आदिवीरों ने विशेष रूप से विनष्ट हुई उस कौरव सेना पर पुनः बड़े वेग में से आक्रमण किया ते मापत वेगम निरीक्ष पुत्राणाम से महासैन्याम आसित राजन परमुखम राजन उन आक्रमणकारी वीरों के असह्य वेग को देखकर आपके पुत्रों के विशाल सेना युद्ध से विमुख होकर भाग चली तत्पति प्रकम नरवाजी समकुल विध्वस्त कौचम प्रविधा मुखम व्यद्रवत्ताम सम सिंहार्जित यथा गजकुल तथा जैसे जंगल में सिंह से पीड़ित हुआ हाथियों का युद्ध व्याकुल होकर भागता है उसी प्रकार सत्रों द्वारा सब ओर से रौदी जाती हुई मनुष्यों और घोड़ों से परिपूर्ण आपकी विशाल सेना भाग चली उसके रथ हाथी और घोड़े तितर बितर हो गए, आवरण और कवच नष्ट हो गए तथा अस्त्र शस्त्र और धनुष छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर पड़े थे इतिश्री महाभारते कर्ण पर बढ़ी संकुल युद्धे एक पंचाशतमो इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक उनचासवां अध्याय पूरा हुआ